Hello Gopi Janam Allaha, Deva Ratri. Gopi Janam Allaha, Deva Ratri. Gopi Janam Allaha, Deva Ratri. Gopi Janam Allaha, Deva. यशोदा यशोदानंद ग जन जना यशोदानंद यशोदानंद ग जन यमुना पमुुना तेरा तेरा पदम चे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare.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 jaya rodhara jaya rodhara jaya nandita jaya rodhara ओ नमो भगवते ततो सरस्वतीजय नस्पाए भागवत सेवया, हरे कृष्ण तो अद्याय शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए और श्लोक संख्या है भयान नंदन शोशति भयान्वश लोपेशन्म सूनुनावृत निशिष मे श्रेना लोक श्य गोकुल स्म चोक्षति भयाद वरुण शोपाल मैं सोनुनाशिशयान मेष मे ंदको ची मोक्षती बचाता है भया भयसे वरुणश जल के देव वरुण के पाषा से गोपान गौरव को मय के पुत्र द्वारा क्षेत्रता दिन के समय व्यस्तता व्यस्ततावश निशी में शयन लेते हुए अतिश्रमेना कठिन श्रम के कारण लोका लो विकुंठ वैकुंठ उपन प्रदान किया गोकुला स्म ही अनुवाद एसी श्री श्री के अनुवाद द्वारा के के भगवान ने अपने पिता नंद महाराज को भय से बचाया और पर्वत के कंदरा से जहां मई के पुत्र ने उन्हें मंदी कर रखा था मुक्त किया यही नहीं भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को तो दिन भर काम में रहकर रात में सोते थे। पर में का भागी बना दिया कि सारे कार्य दिव्य हैं और उनके को सिद्ध करने वाले हैं। है एक बार नम अर्धरात्रि में ही श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज ये सोचकर कि रात समाप्त हो चुकी है यमुना में स्नान करने गए तो वरुण देवी सोचकर अपने वरुण लोग लेते थे कि वे भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे श्री भगवान कृष्ण अपने पिता को छुड़ाने गए वास्तव में नंद महाराज नाजी नहीं थे क्योंकि वृंदावन के सारे निवासी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भक्तियों की समाधि में निमग्न रहते थे उन्हें किसी भौतिक कष्ट का भय नहीं था भगवदगीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेम और पूर्णता आत्मसमर्पण करके भगवान की संगति में रहने से मनुष्य को सांसारिक कष्टों रात में चैन के हिंद होते उन्हें पूजा करने या आध्यात्मिक कार्यो के लिए प्राय बहुत कम समय मिल पाता था कि तो वास्तव में सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक कार्यो में ही मौना रहते थे उनका हर कार्य आध्यात्मिक होता था क्योंकि वह श्री कृष्ण के लिए ही होता था उनके कार्यों के केंद्र संतृप्त होते थे भक्ति और पद्धति का यही लाभ है मनुष्य को चाहिए कि वह हर कार्य भगवान के निमित्त करें और इस प्रकार उसके संपूर्ण कार्य कृष्ण के विचार से संतृप्त होंगे जो आध्यात्मिक में समाधि का रूप है, तो साक्षात्म सुरक्षा चक्ष तस्म श्रीगुर स्थापितम नम चैतन्यूतले स्वयं रूपा हम रूप दीपदा वंदेहुरुदीगु वैष्णवा च श्री रूपाता सह गण रघुनाथी सांसूक्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनवंदोजपते गोपेश गोपिता दप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेषभा प्रणमा हरी प्रिय वनशा कलपतरूपैशा सिंधु पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निद्यानंदी अद्वैत गागर शिवाशरी गौरव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे भगवदी नंदन चोक्षति मैया वाशा गोपाल विलेशन मैस्ूश अहनाशयानमतिश्रमेण लोकुठ तो श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम का ये जो हैं जिसमें गोकुल्भागव भागवत वर्णन कर रहे हैं तो फिर अलग अलग अवतारों का और विशेष रूप से इन श्लोकों में भगवान कृष्ण के बारे में वो वर्णन करते कृष्ण की जो वृंदावन परम ईश्वर है परम भगवान है उनकी भगवत्ता को स्थापित कर रहे हैं और साथ साथ ऐसे परम भगवान कृष्ण अपने भक्तों के संग में किस प्रकार से के के माध्यम माध्यम से से। प्रेम का आदान-प्रदान करते करते हैं, हैं, उसका वर्णन हर श्लोक में करते जा रहे हैं। इन के से। तो वास्तव में इस श्लोक में शुक्रदेव गोस्वामी तीन शीजों का वर्णन कर रहे हैं सबसे पहले तो शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार से नंदा महाराज एक समय समय समय में में बहुत ही से पहले जब यमुना स्नान करने गए जो उचित नहीं था समय था अनुचित जिसके कारण वरुण जो देव ने उनको क्या किया अपने पाश में बंदी बंदिस्त के अपने स्थान में ले गए और उनको भगवान ने छुड़ाया कृष्ण ने श्री प्रभुपाल कहते कि वरुण देव कृष्ण के सौंदर्य को देखना चाहते दे थे साक्षात उनका दर्शन करना चाहते थे ये एक उकारन था, दानव है उनके जो पुत्र है उन्होंने क्या किया था भगवान के जो संगी है गोल सका है उनको एक गुफा में बंद कर दिया था और उनको भी उन्होंने मुक्त किया इस प्रकार से शुक्रदेव गोस्वामी इन लीलाओं का स्मरण करते हुए जो जो जो जो ब्रजवासी हैं हैं हैं हैं है उसको स्थापित करते कि कि कहते ऐसे के निवासी कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूपेण मग्न रहते थे फुल्ली ऑब्जर्व हो जाते थे कृष्ण की सेवा में और दिन भर किस प्रकार से वो कहते थे अतिश्रमेना कि वो इतना अधिक श्रम करते थे तो भगवत भक्ति को हम स्वीकार करते हैं और सोचते हैं कि सारे श्रम हमें कम से कम मिलने चाहिए बल्कि हम भूल जाते हैं कि हम हर एक चाहे ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहस्थ आश्रम सन्यास आश्रम और क्या है एक वानप्रस्थ आश्रम तो आश्रम का मतलब ये आपका मतलब है अधिक और श्रम का मतलब श्रम करना किसके लिए परम भगवान की दिव्य प्रसन्नता के लिए है। हर एक आश्रम में वो जो आश्रम का निवासी है वो श्रम करता है तो उसी प्रकार से भगवत भक्ति को तो हम कभी कभी सोचते हैं कि यहाँ श्रम के लिए कोई स्थान नहीं है भगवत भक्ति तो आलसी लोगों के लिए है या हम आलसी होते हैं तो सोचते कि है कि बेस्ट व्य है भक्तिमय जीवन को अपना लो कुछ हमें समाधि करना पड़ेगा ऑफिस के चक्कर पड़ेंगे और बहुत सारे झंझट होते हैं जीवन में उससे बहुत हो में हो जाएंगे लेकिन वास्तव ने कहा आपके जो ब्रजवासी हैं उनके पास आप भगवान की आरती और ये सब करने के लिए टाइम नहीं था वो पूर्ण रूप कृष्ण के सेवा में इतने निमग्न हो गए थे इतना अधिक परिश्रम कर रहे थे कि शाम के समय शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतने जाते थे थे कृष्ण सेवा से तो चैन की की नींद नींद ट्रांसलेशन लेते हुए सोते थे। और इसी कार्य परमय ने सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया तो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का सीक्रेट यही है कि हमें अपने आप को किसी कार्यों में में फुल्ली निमग्न करना करना चाहिए। ऑब्जर्व होगा। वही आध्यात्मिक जीवन की सफलता है। इसलिए हम रोज सुबह उठते हैं और मंगल आरती तुलसी का गुणगान करते हैं है तुलसी महारानी एक ऐसा पर्सनैलिटी है कि भगवत भक्ति की सारी चीजें प्रदान करने का उनके पास सामर्थ्य है इसलिए जो कृष्ण दास है वो प्रेयर में कहते हैं और हम हर रोज उस प्रार्थना को चांट करते हैं कृपा करें करे कर वृंदावन वासी और वास्तव में हम चाहते हैं वृंदावन का वास प्राप्त करना, वृंदावन के निवासी बनना चाहते हैं। आ, तो वृंदावन के निवासी क्या करते हैं आति ना। वास्तव में हम कृष्ण के लिए श्रम करने के लिए तैयार हैं। तब हमें सोचना होगा कि हाँ मैं वृंदावन का निवास करना चाहता हूँ ये अभिलाष आ, विलास कुंजल दिवोवास वृंदावन का दूसरा नाम क्या है विलास कुंजल तो मेरी यह अभिलाषा है कि मैं सदैव वृंदावन में निवास करूं तो वृंदावन में निवास करने के लिए व्यक्ति को क्या होना होगा इस श्रम की भावना जो कृष्ण के प्रीति के लिए है सारे कष्टों को झेलना और कृष्ण को अनुकूल भाव से उनकी सेवा करने के लिए तत्पर होना यह वास्तव में वृंदावन वास है आ, सेवा दिए तो तो हम सेवा सेवा सेवा मांग रहे रहे हैं हैं करने के लिए तत्पर हो तो वास्तव में जो जो भावना है की भावना है ये सर्वोत्कृष्ट है ये हैं। जिसको हम सारे प्रेयर्स में भगवान की सेवा का आकांक्षा करते हैं श्री प्रभोपाल ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो उच्चारण में ये भी है कि हम क्या कर रहे हैं कृष्ण की सेवा मांग रहे हैं कि हे है श्रीमती राधिका आप क्या करो परम भगवान कृष्ण की सेवा में मुझे नियुक्त करो तो भक्त की पहचान ही है सेवा आप किसी मंदिर जाते हो या किसी भक्तों से मिलते हैं तो जरूर पूछते हैं कि आप क्या सेवा करते हैं ये नहीं पूछते आपको कि आप किसी टेम्पल जाओगे तो ये नहीं पूछेगी आप जम करते हो या हाँ जैसे क्या क्या हम वहाँ इसम लिंस के प्रोग्राम में थे तो वहां भी ये पूछा जाता था बाकी कोई चीज उन्होंने नहीं, नहीं पूछी कहा कि आप क्या पर्टिकुलर कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हो किस चीज में आप नियुक्त हो तो तो भक्त भक्त भक्त की है कि सेवा तो को और सेवा को को और अलग नहीं कर सकते जैसे एक का जब जब नया नया दीक्षा हुआ तो वो शिल प्रभुपाल के पास गया क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा चित्र विचित्र रखा था प्रभुपाल ने समथिंग कुछ मुख्य नाम नहीं था कि हाँ माधुर्यला देवी दासी या फिर राधा कृष्ण दास ऐसा से है तो वो प्रभुपाद के पास गया और प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद ये मेरा नाम मैं चाहता हूँ कि इसको आप चेंज करो परिवर्तन करो तो प्रभुपात ने कहा इस नाम में दो चीजें हमेशा होती है एक तो शुरुआत में कोई एक नाम होता है और उसके पीछे क्या होता है टाइटल होता है तो प्रभुपाल ने कहा ये जो आगे वाला नाम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दीक्षा का मतलब ही है कि आपको ये जो टाइटल है इसको रियलाइज करना है आ, इसको अनुभव करना है इसको आपको समझना है इसलिए ये जो ब्रज है ये वास्तव में इस टाइटल टाइटल टाइटल को को वो वो धारण करने के योग्य है। हैं हैं हैं हम स्वीकार करते लेकिन लेकिन उस पर पर काम काम करना कर काम करना भूल जाते पूरा जीवन भर दूसरे तैयार रहते है, प्रभु प्रभु है है ना जो प्रभु है, वो सुनने में हमें अच्छा लगता है दास या दासी सुनना हमें अच्छा नहीं लगता तो शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक में विशेष रूप से जो ब्रजवासी है आ, उनके कार्यकलापो का वर्णन करते हैं ब्रजवासी, ब्रज ब्रज का मतलबी है ब्रजति गच्छति इति ब्रज। ये जो नंद महाराज हैं, हैं, और गव्य हैं, इन्होंने जिन जिन स्थानों में कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण के प्रति के लिए भ्रमण किया उस स्थान को ब्रज कहा जाता है ब्रजंती गावा ब्रजहा जहां गौ ने भ्रमण किया कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए वो स्थान वास्तव में ब्रज है तो ऐसे ब्रज में जिन्होंने अपने जीवन का कृष्ण कृष्ण बनाया है या को संतुष्टि प्रदान करना बनाया है वो वास्तव में ब्रजवासी हैं तो तीन प्रकार के ब्रजवासी होते हैं एक ब्रजवासी है कि जिन्होंने वहां जन्म लिया है दूसरे ब्रजवासी है कि जिन्होंने दूसरी जगह जन्म लिया है लेकिन वो आकर ब्रज में निवास करते हैं और ब्रजवासियों की भावना को अपने हृदय में धारण करते हुए ब्रज में कृष्ण की सेवा में नियुक्त होते हैं वो ब्रजवासी और तीसरे क्या है कि जो ब्रज से बहुत दूर हैं लेकिन उसी ब्रज की भावना को ब्रजवासियों के हृदय को अपने हृदय में धारण करते हैं हाँ उसको हम रोज चांद करते हैं सखिर अनुगत करो कि जो ब्रज के जो ब्रजवासी हैं, उनका कृष्ण सेवा के लिए जो प्रीति है वही प्रीति को उनके चरण का अनुसरण करते हुए, उसी बावना को अपने हृदय में धारण करते हुए ब्रज से दूर रहते हुए ब्रज की विराह में सेवा करते हैं वो वास्तव में कौन है ब्रजवासी हैं। तो श्रीलम प्रभुपाल ने हमें ब्रजवासी होने का सौभाग्य प्रदान किया है ये सब चीजों को छोड़कर ब्रज में निवास करना ब्रजवासी नहीं है हम सब चीजों को छोड़कर ब्रज में निवास करते हैं लेकिन हमारा और और शरीर आदि तन मन जो है, वो ब्रज से बाहर हमेशा होता है लेकिन असली ब्रजवासी कौन है जो ब्रज से दूर रहकर भी ब्रज की भावना को ब्रज के जो महान भक्त है उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए है ब्रज के विरा में कृष्ण के विरा में निरंतर उनकी सेवा में लगे रहना वो वास्तव में ब्रजवासी तो ने को ये चांस प्रदान किया है कि आप गता कि आप अपने स्थान आदि में निवास करते हुए ब्रजवासी बन सकते हो ब्रज की भावना को जागृत कर सकते हो तो ब्रजवासी कौन है अन्य प्रतम निशान अतिश्रमेना कि ये जो ब्रजवासी है दिन भर कृष्णा के कार्यों में मग्न रहते हैं कृष्ण की सेवा में मग्न रहते हैं और इतने अधिक थक जाते हैं कि उस थकान के हां वो, हां, के कारण, कारण, वो वो गहरे नींद में चले जाते हैं तो वास्तव में इसको कहा, सक, कहा जा सकता है समाधि जैसे कई बार बारोटीज है ब्रह्मचार्य आश्रम में देखते हैं कि, कि किसी वक्त को बुला हो वक्त को बुलाओ तो ने कहता है कि वो अभी समाधि में में है। तो क्या है जिसका गीता के में करते है। का अर्थ है पूर्ण रूपे न एक कार्य के प्रति स्थिर हो जाना सम्यक अधिन आत्म तत्व यथात्म माइंड इज फिक्स इन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ तो प्रभुपत कहते हैं कि मन पूर्ण रूप में ना फिक्स हो जाता है में तो वो वास्तव में समाधि है, है. धारणा ध्यान और समाधि तो समाधि का मतलब है प्रभुपात कहते हैं कम्प्लीट ऑब्जर्वशन किसमें कृष्ण में कृष्ण के कार्यकलापो में कृष्ण की सेवा में इसलिए श्रीमद् के आ, में वर्णन करते हैं यम यम गायन्ति ध्यानावस्थित श्रीमदभागवतम केवस्थित गनस योगि विदु सुरा सुरगना देवाय तस्में तो वो कहते हैं कि यम मरुतः कि जो ब्रह्मा है रुद्र है, है, है, है? सदैव उनकी स्तुतिया करते हैं अलग अलग स्तभों के द्वारा प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी, उनकी, उनकी स्तुति करते हैं वेदे संपनिषदे जो वेद आदि है वेद आदि तो मतलब के से भरा पड़ा है तो जो वेद के द्वारा जो सदैव उनका गुणगान करते हैं और योगीगन जिनको अपने ध्यान ध्यान लगाकर जिनको हृदय में देखना चाहते हैं ऐसे परम भगवान ऐसे जो परम भगवान है सुरासुरगना सुरा जो देवता वो भी उनको जान नहीं पाते तो समाधि का मतलब है कि परम भगवान को जानना या परम भगवान के कलापों में पूर्ण रूपेण अपने आप को अपने मन और अपने हृदय पर निमग्न करना उसको क्या कहा गया है समाधि कहा गया है इसलिए अर्जुन ने पूछा कि कि हे केशव आप मुझे बताओ कि कौन है वो समाधि में स्थित स्थित स्थित व्यक्ति या का जिसकी प्रज्ञा जो बुद्धि है स्थिर हो गई है जो समाधि को प्राप्त हुआ है ऐसा व्यक्ति कौन है हाँ तो भगवान वहां वर्णन करते हैं भगवान कहते हैं कि समाधि में बहुत स्थित व्यक्ति माना जाता है जो व्यक्ति वास्तव में जिसने ये अनुभव किया है कि मैं शाश्वत कृष्ण का मैं सेवक हूं जानना है क्या है पूर्ण समाधि है इसलिए भक्ति विनोद ने कहा अभी कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता अरे दुख ना है कि मैं कौन हो कृष्ण का दास हो आध्यात्मिक साक्षात्कार की अनुभूति करने का मतलब है कि हमें यह अनुभव करना कि वास्तव में केवल मैं कृष्ण का नित्य कृष्ण का दास हूं। इस को अनुभव करना इसलिए ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं केंद्र बोले वो हे कृष्ण आमिर दास रोते हुए कि भक्त का यह साक्षात्कार होना चाहिए उसके हृदय की ये भावना उसके हृदय में जागृत होनी चाहिए इस भावना से केंद्र बोले केंद्र का मतलब आपके चरण कमलों को छोड़कर आपके चरण कमलों की सेवा आदि को छोड़कर मैं वास्तव में अनुभव कर रहा हूं कि मेरा सर्वनाश हो गया है तो समाधि का मतलब भी है कि इस बावना कि इस को अनुभव करना कृष्ण कृष्ण का शाश्वत सेवक हो हो और पूर्ण रूपेण के जो कार्य कलाप उनमें जाना, जिस प्रकार से वृंदावन वासी सदैव कृष्ण की सेवा में 24 घंटे निमग्न रहते हैं तो प्रभुपा वर्णन करते हैं बारहवें तो अध्याय के दूसरे श्लोक में शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता कभी कीर्तन झाड़ता है तो कभी, कभी, -कभी, कभी, तो कभी बर्तन धोता है वो जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक नहीं गवाता ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है तो इस प्रकार से जो ब्रजवासियों का कार्य कार्यकला है वो पूर्ण समाधि कि अपने आप को कृष्ण से संबंधित कार्यो में क्या करना करना वो कोई भी कार्य हो सकता है और ये शुद्ध भक्त का लक्षण है जैसे श्रीला प्रभुपात को एक बार टेलीविजन इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो श्रीला प्रभुपात वहां गए वहा बहुत टाइम था और वो सब लोग टेक्निकली कुछ चीजें ठीक कर रहे थे देख रहे थे तो प्रभु नाइट के समय में बैठे हुए थे कुछ उनके शिष्य थे तो वाला था तो उससे पहले जो टेक्नीशियंस हैं वो क्या कर रहे थे वो ढूंढ रहे थे कि कहा से आवाज आ रही है एक आवाज कहाँ से आ रही थी जिसको वो ढूंढ रहे थे उस आवाज को बंद करने का प्रयास कर रहे थे वो सोच रहे थे कि हमारे जो ये अलग अलग मशीन हैं, इनमें कोई है। तो फिर आधा घंटा 40 मिनट्स बीत गए वो ट्राई कर रहे थे तो फाइनली उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि आवाज यहाँ से आ रही है तो प्रभुपाल क्या कर रहे थे सॉफ्टली अपने बेड़ में हाथ डालकर बड़े ही सॉफ्टली क्या कर रहे थे प्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो चाहे जो उम्र स्थिति हो शिल प्रभु पर पूर्ण रूप में क्या है हरिनाम करने में निमग्न है उनको बाहरी तो कार्यकलापो से उन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और ये मन का ये स्वभाव है मन का नेचर है कि वो किसी एक कार्य में क्या होता है पूर्ण रूपेण हो हो हो जाता है। आ, हो जाता है है ऑब्जर्व और इसलिए हम देखते हैं हैं कि बच्चे भी जब खेलते तो कितना हो जाते हैं माता चिल्लाते चिल्लाते उनको जितना मर्जी बोले फिर भी वो आएंगे नहीं वापस तो मतलब कि हम आनंद तब अनुग्रह करते हैं जब हमारा मन किसी एक पर्टिकुलर चीज में क्या होता है में हो जाता है मोर वी मोर कि जितना आप किसी चीज में ऑब्जर्व हो जाते हो उतना ही आप क्या करते हो उस चीज को एंजॉय करते हो रिली करते हो जैसे आपके पास कोई फिस्ट है प्रशा का है। और उसमें कई प्रकार के व्यंजन है लेकिन आपका मन किसी और चीज में लगा हुआ है तो आप उसको एंजॉय नहीं करोगे आप उससे आनंद अनुभूति नहीं करोगे तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन है आध्यात्मिक आनंद, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो तभी हम अनुभव कर सकते हैं जब हम क्या करते हैं अपने आप को अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों में मग्न करते हैं निमग्न करते हैं हाँ आध्यात्मिक कार्यो में जितना अधिक हमारे मन को हृदय में को हम मग्न करेंगे उतना ही अधिक हम आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करेंगे और जितना ही अधिक हमारे मन और हृदय को हम चीजों में करेंगे उतना ही हम बुलाएंगे जैसे आयुर्वेद कहता है आयुर्वेद कहता है कि कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं ये खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा वो खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा वो खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा तो आयुर्वेद कहता है कि वो रहे वो रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा, है है। तो तो हो तो तो तो उसके घर में दस होते थे, थे तो रोज हम दो तो बाहर जैसे यात्रा में किसी गए थे तो रोज देखते थे कि वो व्यक्ति दस कुत्तों को लेकर ना बीच में चेहर लगा के बैठा रहता था उसके गार्डन में कुत्ते आसपास घूमते थे उसके साथ खेलते थे तब तो ऐसे ही बा, बात कर रहे थे तो हमने देखा को कि उस कुत्तों का कर करके उस कुत्तों में इतना अधिक ऑब्जर्व होकर उसका जो फेस है उनमें से कुत्ते के समान दिखता था तो इस प्रकार से हम वो बन जाते हैं जिस चीज में आप अपने आपको करते हो। जिस में आप अपना अपना को लगाते हो वो आप कहा ने ने था कि उनके जो पिता थे उनके एक मित्र थे वो किसी एक जगह आ, काम करते तो कोल्ड स्टोरेज था रात के समय वो जो व्यक्ति है वो कोल्ड स्टोरेज में गया और वो कोल्ड स्टोरेज लॉक हो गया तो वो सोचने लगा कि अभी अभी मैं मैं स्टोरेज में और क्या हो जाऊंगा लेकिन बाद में चेक किया कि वो स्टोरेज नहीं था तो इस प्रकार से हम किसी चीज में ऑब्जर्व होते हैं तो निश्चित रूप से हम क्या हो जाते हैं उसका परिणाम उस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं तब तो श्रील प्रभुपाद के जो हैं, हैं, शिष्य है, उनके जीवन से हम देखते हैं कि कितने हैं वो है या मगना है की या की सेवा में। आप ओल्ड आप देखते हो प्रभुपात के और जो प्रभुपाद के साथ माताएं जो है जो प्रभुज है वो सारे उनके दिसाई को नाच रहे गा रहे हैं उनको देखने मात्र से पता चलता है कि इन लोगों को कोई बाहर का सुख बुध नहीं है ये लोग फुल्ली उस चीज में मगन है प्रभुपाद के लिए उनकी सेवा के लिए और जो भी एक्टिविटीज उनमें पूर्ण रूप से जब नया नया बेटी हुआ था सरस्वती ने जन्म लिया था शायद एक दो महीने ही हुए होंगे तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें क्या करना होगा लंडन जाना होगा प्रचार करने के लिए उस सेवा में इतनी ऑफजर्व कि बच्चे को उठा कर निकल पड़े कहा जन्म लेता है तो उसके बाद मंदिर आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है तो ये, ये जो लोग ये जो लोग है प्रभुपाद के जो सेवक है ये कोई सर्व सामान्य नहीं है ये वास्तव में प्रभुपाद के लिए है अपूर्ण रूपे न क्या थे मग्न थे तो ऐसी निमग्नता श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं भक्त-भक्ति का सक्सेस है सफलता है कि कृष्ण कार्यों में हम अपने आप को मग्न करें चैतन्य महाप्रभु कई आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु इस आविश या मग्नता की इच्छा व्यक्त करते हैं कि कब मैं कृष्ण के ऐसे कार्यकला में पूर्ण रूपे नमग्न हो जाऊ तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उस समय एक दिन वो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए तो कृष्णदास कविराज कवि वर्णन करते हैं जावत्ल दर्शन करे गुरु प्रभु रागे दर्शन करे लोगों उन्होंने कहा जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ पर अपना हाथ रखते हुए सामने श्री जगन्नाथ देव को देख रहे थे और उनके आगे लाखों हजारों हजारों लोग जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे, थे कर दर्शन ना पाया गरुड़े चढ़ी देखे प्रभु तो उस समय उन हजारों हजारों लोगों में एक जो ओडिशा की बूढ़ी स्त्री थी वो क्या कि उसको इतनी ऑब्जर्व थी कृष्ण का या जगन्नाथ का, का दर्शन करने के लिए है के और आदि उसके में वो कहा चढ़ी गरुड़ स्तंभ के ऊपर चढ़ी और चढ़कर चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ ऐसे रखा था गरुड़ तो अभी गरुड़ स्तंभ पर चढ़ना है तो कुछ आधार भी तो होना चाहिए खड़ा होने के लिए तो ने महापुरुष के कंधे पर पाव रखा उसने। और वो क्या कर रहे हैं जगन्नाथ को अपनी जो हैं बिना आ, क्या है? है, है, आ, बिना क्या है, है है। चलता एक जगन्नाथ को देख रही है देखिया गोविंद प्रभु गोविंद तो जब भगवान जो से नहीं, नहीं, ना दर्शन उन्होंने कहा तुम तो आदिवासी हो आदिवासी तुम्हें समझ में भी नहीं आता हाँ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए भक्तों के साथ वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए मग्न है उसको क्या करने दो दर्शन करने दो से ते मिला महाप्रभु ने किन मिला तो जब वो फिर से जब बिल्कुल मग्न हो गए थे तो बाद में कुछ समय बीता तब तो उसको ध्यान में आया कि मैं किनके कंधे पर खड़ी हूं महाप्रभु के पर खड़े हो और जगन्नाथ का दर्शन कर हो, तो वो नीचे उतर जाती हैं और महाप्रभु के चरणों में जगन्नाथ तो उसका जो ये आरती है इगरनेस है भगवान को देखने की जो तीव्रता है इतनी वो मग्न हो गए थी उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को कहते कि हे जगन्नाथ ये अपने लिए भी चाहता हूं आपका दर्शन करने के लिए जगन्नाथ आवेशनु मे प्राणे मोरसाने कि जगन्नाथ में इतने आदि को आविष्ट हो गए थे जगन्नाथे जगन्नाथिस्ट यहाँ इसका जगन्नाथ में इतना मेरे कंधे में पांव भी देकर और तो लंबे समय तक तो जगन्नाथ को देख रही है आहो भाग्यवती तो महाप्रु कहते हैं कि कि ये तो सबसे श्री इस इस के चरणों चरणों की मैं हूं। इस जिसके में मैं वंदना करता करता में प्रार्थना जिस प्रकार का आवेश या जिस प्रकार की निमग्नता भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए इसके हृदय में है यही निमग्नता क्या हो जाए मेरे हृदय में आ जाए भगवत तो भक्ति की सफलता है कि जो भक्त है वो पूर्ण रूपेण भगवत कार्यों में या भगवत सेवा में निमग्न हो जाता है आकांक्षा करते हैं तो भक्त का लक्षण ही है कि वो वास्तव में भगवत कार्यों में निमग्न हो जाता है हाँ उसी के लिए हमारी जो भगवत भक्ति की जो प्रैक्टिस है आ, वो होनी चाहिए श्रीला प्रभुपाल जब कलकत्ता में थे तो उस समय सारे जो जेबीसी तो तो तो है, तो जो बढ़ रहा है इसको क्या करना है अलग अलग जोन में बांटना था कि अलग अलग जेबीसी नियुक्त करने थे अलग अलग एरिया सेवा अलग अलग भक्तों को प्रदान करने थे तो प्रभुपात ने इन सबको कलकत्ता में बुलाया और ये सब मीटिंग के लिए जब बैठे हैं तो तमाल कृष्ण महाराज की इच्छा थी कि मुझे में में क्या, क्या प्रभुपाद का बहुत अधिक समय मिलेगा प्रभुपाद भारत में अपना समय अधिक जुटाते हैं तो प्रभुपात उनके इस विचार समझ गए तो प्रभुपाल ने कहा आप इंडिया के जेबीसी से सेवा शुरू करो जो मैं मुंबई जाओ और जो का तो बड़ा प्रोजेक्ट तुम अभी भारत इंडिया के के रूप में सेवा स्वीकार करो और वहां सेवा करना शुरू करो तो तमाम कृष्ण महाराज ने जब सेवा शुरू की भारत में तो उनको एक अनुभव हुआ हा? हा? मेरा भारत महान है हा? कि भारत वास्तव में क्या है बहुत ग्रेट है। क्यों क्योंकि यहां बहुत कस्ट है, बहुत है, बहुत अधिक अधिक अधिक पॉलिटिक्स भ्रष्टाचार क्योंकि उनको हर समय अपनी सेवाओं के लिए गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना पड़ता था बहुत सारे लोगों से डील करना होता था तो उनको ऐसे लग रहा था कि कब मैं भारत छोड़ के भाग लाओ लेकिन अभी वो जा नहीं सकते थे प्रभुपात के पास क्योंकि उन्होंने खुद इच्छा व्यक्त किए थे तो लेकिन रोज वो रोते थे और फिर एक दिन आप सारा अपना सब प्रकार से आपने आप को स्थिर करके प्रभुपात के पास गए और कुछ बोल नहीं पाए प्रभुपात के सामने जाकर केवल जोर जोर से जैसे बच्चा अपने पिता के पास जाकर रोता है बोलने से पहले ही रोता है ना समस्या बोलने से पहले छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वैसे ही कमाल कृष्ण महाराज जोर जोर से रोने लगे प्रभुपाल हंसने लगे जितना जोर से ये रो रहे थे, उतनी जोर से प्रभुपाल थे, तो प्रभुपाल तो ने कहा वास्तव में तुम सबसे अधिक फॉर्चुनेट हो कि तुम क्या हो कृष्ण के लिए बिजी हो इस संसार में प्रभुपाद कहते हैं कि आइंस्टाइन और ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है प्राप्त होना बहुत ईजी है लेकिन जो कृष्ण के लिए सरेंडर है कृष्ण की सेवा में फुल्ली फुलेज है ऐसा जीव या ऐसा शरणागत भक्त प्राप्त होना क्या है सुदुर्लभ हाँ। सुदुर्लभ है तो प्रभुप ने कहा तुम तो बहुत अधिक फॉर्चुनेट हो और तुम सन्न तुम संदाफॉर्चुनेट हो क्योंकि तुम्हारे पास कृष्ण के लिए करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारे पास माया के कितना लंबा बनाती है एक साथ उन्होंने दे वामन देव थे वामन देव ने क्या मांगा उनसे बली महाराज से मुझे तीन पावी चाहिए तो माया भी हमसे कहती ने, जी एक सेकंड चाहिए आपका Just a minute, आपका एक ही चाहिए, लेकिन वो तीन पग भूमि उन्होंने त्रिभुवन ही ले लिया हा? मामन देव ने तो इस प्रकार से कहा कि बहुत अधिक भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास माया माया के लिए समय नहीं हैं तुम हमेशा वैसे ही है जिस प्रकार से आप ट्रेन में बैठे हो तो, कितने, कितने तो, तो फिर जहाँ तो तो तीन लोग बैठे वहां बैठे हो तो फिर एक चौथा व्यक्ति आता है घूमधाम के जिसके पास का टिकट होता है। है। थोड़ा सा दे ना, थोड़ा सा। बहुत हो तो हो, अगर थोड़ा सा समय लेता है, लेता है। और आपसे बातें करते रहता है पूछता है इधर उधर की चीजें फिर थोड़ा सा खिसकने लगता है और फिर क्या करते हो प्पो को बुलाता है जो उसका पत्नी बच्चे दूसरी जगह खड़े होते हैं पप्पू इधर आ जाओ, <laughs> थोड़ा पप्पूस्ट करता है उसको भी बुल लेता है इतना होता है और स्पेस हो जाता है तो जो बेचारा स्पेस दे रहा है जिसने सबसे पहले गलती की क्या की गलती थोड़ा सा स्पेस माया के लिए छोड़ा हाँ फिर बाद में ऐसी बातें करते करते उस बेचारे को खड़ा होना पड़ता है और उसकी पत्नी आके बैठ जाती है तो उसी प्रकार से माया कार्य करती है थोड़ा सा स्पेस दे लेकिन हम हाँ भूल जाते हैं कि किस प्रकार से वो अपना पूरा जो साम्राज्य है हम हाँ उसको स्थापित करती है तो इस प्रकार से हजारों उदाहरण है कि हम यदि कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूपे निमग्न हो जाते हैं इसलिए भक्त का ये लक्षण है कि सेवा में हम निमग्न हो जाओ जो भक्त कृष्ण की सेवा में निमग्न हो जाता है उस भक्त को गुरु और कृष्ण एम्पावर करते हैं हम उनको शक्ति प्रदान करते हैं जैसे मध्वाचार्य थे मध्वाचार्य ने देखा कि उनके पास वो जो एक बैल था वो हमेशा उनके ग्रंथों का वहन करता था हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। तो उन्होंने कई ग्रंथों का किया या रचना तो तो एक दिन अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। तो उस समय वो बैल जिसके ऊपर मध्वाचार्य के सारे बहुत सारे बुक्स थे तो उनके शिष्य भी चल रहे थे वो बैल भी चल रहा था मध्वाचार्य भी चल रहे थे तो शिष्य ने कहा गुरुदेव हम तो सोच रहे हैं कि आपने इतने ग्रंथों का निर्माण किया है इन सब पर हम टीका लिखेंगे तात्पर्य उन्होंने का सेवा काशु है मधवाचार्य ने कहा पशु भी कर लेगा ये कार्य ये जो तात्पर्य और टीका आदि देना ग्रंथों के ऊपर तो फिर का, कालांतर में क्या होगा का हुआ हुआ और आगे चलकर एक एक भक्त के के रूप में जन्म नाम से और वो कुछ नॉर्मल व्यक्ति था जो घोड़े ऊपर सवारी करते हुए चलता था तो जब वो घोड़े के ऊपर एक दिन रास्ते से जा रहा तो बहुत प्यास लगी और प्यास लगी तो देखा कि एक जलाशय है तो जलाशय में वो पानी पी, पीने के लिए गया तो वो क्योंकि पिछले जन्म में वो मधुवाचार्य का बैन था तो जो पानी पीने के लिए गया उन्होंने कहा आप क्या पिछले जन्म में पशु थे क्या हाँ पशु के समान पानी पी रहे हो हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए तो तुरंत पूरा रिकॉल हो गया हा? पूरा याद आया जिसको पूर्व जन्म कस्मरण होता है जाति स्मरण स्मरण कहते हैं तो वो पूरा आया कि कुछ ही दिनों में उन्होंने तीर्थ के द्वारा दीक्षा प्राप्त की और जय अच्छा तीर्थ नामक महान आचार्य बने हमारे संप्रदाय में गीता में भी उनके परंपरा में नाम है उन्होंने तो के सारे जो महाभारत रामायण आदि के ऊपर जो, उन, जो उनके जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर उन्होंने तो प्रकार से हमारे पास, आ, हमारे पास पास जो स्किल्स योग्यता आदि वो तभी यूजफुल है जब हम पूर्ण रूपेण कृष्ण की सेवा में उनको नियुक्त करते हैं और उसमें अपने आप को निमग्न करते हैं अन्यथा सारा जो स्किल्स है योग्यता है वो क्या है विफल है हाँ जैसे आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल है ये टच फोर टच और डिफरेंट वाइटीज आजकल जो हैंडसेट है लेकिन सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है हाँ सर्विस प्रोव प्रोवाइडर रिलायंस है क्या है इंडिकॉम है और ओडाफोन है एयरटेल है तो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो वो जो हैंडसेट है वो यूजलेस है तो उसी प्रकार से हमारे पास बहुत योग्यताएं हो सकती है बहुत कुशलता हो सकती है लेकिन सर्विस प्रोवाइडर हमें ढूंढने पड़ेगा की रुपए पाए गो सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णव तू तो कैसे नरोत्तम दास ठाकुर रोते हुए कहते कि कैसे मुझे कृष्ण की सेवा मिलेगी क्योंकि मुझे श्री गुरु के प्रति और वैष्णव के प्रति लंच रंच मात्र भी आसक्ति नहीं है उनके प्रति रंच मात्र भी मात्री नहीं है क्योंकि ये दो ही लोग क्या कर सकते हैं आपको सेवा प्रदान कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर है हाँ ये दो लोग जिनके द्वारा हमें सेवा प्राप्त होती है इसलिए ये ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को निमग्न करें अपने आप को मग्न करें भगवत कार्यो में कृष्ण की सेवा के कार्यकलापों में और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सदैव कृष्ण के कार्यकलापो में निमग्न रहता है तो वास्तव में वो ब्रजवासी की जो भावना है उसको अपने हृदय में जागृत करता है और ऐसे जो निमग्न भक्त पूर्ण रूपेण कृष्ण की सेवा में निमग्न है कृष्ण कभी भी उसको भूल नहीं पाते जैसे गोपियों के लिए कृष्ण ने कहा कृष्ण कहते हैं गोपियों के लिए न हम प्रत्यम नजे सारना उन्होंने कहा गोपिकाओं क्योंकि कृष्ण ने देखा कि गोपिकाओं की जो सर्व श्रेष्ठता है उनकी जो शरणागति है उनके प्रति तो भगवान आपकर सारे गोपियों के बीच में बैठते और वो कहते हैं कि आपकी सेवा के प्रति में इतना अधिक ऋणी हूं कि मैं ब्रह्मा का पूरा लाइफ टाइम भी से, आपने आपको मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि आप आपका जो मेरे प्रति अपन है सेवा की भावना है सेवा है ये इतनी प्रभावशाली है कि आपने आपके सारा जो ग्रह श्रृंखला है सबसे कठिन होता है ग्रह जो आपने घर के जो संबंध आदि हैं उनको तोड़कर उन सबको दूर रहकर रखकर अपने पुत्र है पति है और जारी जिम्मेदारियां है उनको छोड़कर आपने केवल मेरे लिए अपना लाइफ अपनी सेवा मुझे प्रदान की है ये बहुत कठिन है डिफिकल्ट है हाँ, तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा आपका रूनी हूँ जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से रहता है तो कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए उसके रूनी हो जाते है। हैं जैसे रामायण से पढ़ते हैं कि भगवान राम जब वापस आए तो उन्होंने सबको गिफ्ट्स देना शुरू किया हम हाँ, की कि आप सबने बहुत अधिक सेवा की है हम हाँ, सबको उन्होंने अलग अलग गिफ्ट बांटी बंदरों को और कहा कि मैं आप सबका रुढ़ी हूं फिर वो हनुमान से मिले और हनुमान को तो पूछा कि आप क्या चाहते हो तो हनुमान ने कहा कि मैं एक ही चीज चाहता हूं कि मेरा जो हृदय में प्रेम है आपके लिए वो हमेशा हमेशा आपके लिए बना रहे और आपके अलावा किसी और ऑब्जेक्ट या किसी और वस्तु या किसी और व्यक्ति के लिए मेरा प्रेम डाइवर्ट ना हो और मेरा जीवन हमें तब तक इस जगत में बना रहो जब तक इस पृथ्वी में आपका आपका जो ये गाथा है आपकी जो कथा है हाँ, क्या हो की की जाए या की जाए या कीर्तन जब तक इस पृथ्वी रहना चाहता हूँ तो ये सुनकर भगवान अपने आसन से उठ उठ गए हाँ भगवान राम और आलिंगन किया हनुमान का जाकर और भगवान ने कहा हे हनुमान मैं अपना पूरा जीवन कई बार भी दे दूं, तभी भी आपने जो एक एक सेवा मेरे लिए की है उससे मैं आपने आपको मुक्त तो नहीं कर सकता जैसे हनुमान ने तब व्रत लिया था कि जब तक ये मिशन कम्प्लीट नहीं होगा तब तक सोऊंगा नहीं हनुमान मिशन जब तक कम्प्लीट नहीं हुआ तब तक उन्होंने क्या नहीं किया रेस्ट नहीं किया तो फिर भगवान राम ने जब उनकी सेवा के मग्नता के बारे में सोचा कहा कि हूं। और मैं इस ऋण से आप कुछ और कुछ बदले में देना चाहता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं एक चीज ट्राई कर रहा हूँ देने का और वो क्या है ये प्रेम भगवान राम क्या करते हैं उनका केवल आलिंगन करते हैं प्रेम के साथ तो इससे बढ़कर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है इतना अधिक हो जाते हैं तो उनके आलिंगन को भी हनुमान ये सोचते कि ये शरीर हाँ ये भगवान राम ने शरीर का आलिंगन किया है ये शरीर को मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा हाँ? इतना शरीर से भी हम जाना भी नहीं चाहते चाहते वो क्या करना चाहते कि राम ने तालेंगर किया है इसलिए मैं इस शरीर में बना और हर समय के जो है, उनको क्या करूंगा सुनूंगा ये भावना हनुमान की है इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति ऐसे जो महान महान आचार्य गण है या भक्तगण है सदैव निमग्न रहते हैं जैसे श्री प्रभुपाल हैं। अपने गुरु महाराज के आदेशों को पूर्ति करने के लिए शुरुआत से ही पूर्ण रूप निमग्न थे इस प्रकार से इस श्लोक में कई चीजें कही गई हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है कि ब्रजवासियों का गुणगान शुक्रदेव गोस्वामी ने किया है आतिश्रम कृष्ण की सेवा के लिए बहुत आदि वो श्रम उठाते हैं इस प्रकार से हमें भी अपने आप को निमग्न करना होगा कृष्ण की सेवा के लिए हर प्रकार के श्रम को उठाने के लिए तैयार होना होगा भक्ति ठाकुर ने कहा सेवाय दुख कृष्णा आपकी सेवा में जितना दुख आए मेरे जीवन में वो दुख दुख महसूस नहीं होता वो दुख मुझे वास्तव में आनंद की वृद्धि कराता है मेरे हृदय में हाँ तो इस प्रकार से भावना को आ, हमें स्वीकारना चाहिए और ब्रजवासी होने का ये ने हमें किया है उसको उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए तो इस लोग से यही महत्वपूर्ण शिक्षा शुक्रदेव गोस्वामी कृष्ण के लीलाओं को उद्धृत करते हुए प्रदान करते हैं